श्री सीताराम श्री राधे न्या जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे शाम हे रमा जम्बूफल चार हर चरण उमा स्वतम शोक विनाश कारक नमामि विघ्नेश्वर हर पंकरम नीलाम्बुज श्यामल को सीता समारोह पित माम पाण महासायक चार चापम न मी रघुवंशनाथ Aran, aranah, aranah, tera, tera, tera. कहे गोविंद कोई गोपाल कोई कहे गोविंद कोई कहे गोविंद कोई गोपाल मैं तो कहूं सावरिया बांसुरिया बाला गोविंद बोलो ोपाल गो गोविंद गोरोगोपाल गोविंदा बोलो गोपाल गो गो कोई कहे गोविंद कोई गोपाल कोई कहे गोविंद कोई जी गो मैं तो कहूँ सा िया बाला, बाला गोविंदा बोलो गोपा गोविंदा बोलो गोपा राधा तो राधा राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर कृष्णा ने कृष्ण कहा उबजान नटवर कृष्णा ने, ने कृष्ण कहा जाने नटवर ग्वालों में तुमको पुकारा गोपाल ग्वालों में तुमकोकार गोपाल मैं तो कहाँ सावरिया बासुरिया बाला रे बाला गोविंदा बोरोग गोविंदा बोरोग या तो कहती है सुन ओ कैया मैया तो कहती है सुन ओ कैया घनश्याम कहते हैं बलराम भैया घन श्याम श्याम श्यामा नामों कहते हैं भैया सूरा की थों पे तुम हो जाले सूरा की पीना पे तुम हो जाले मैं तो कहूँ सा सूर्य बरबा गुरु गुरु Oh, Lord, O Father. विष्णु जी के बनवारी अर्जुन के मोहन विष्णु जी के बनवारी अर्जुन के मोहन छलिया भी कह कर के बोला छलिया भी कह कर के बोला दुनियोधन कन तो जल करके कहता है काहला सा तो जल करके कहता है काहला मैं तो कहूँ साव दिया पसुरिया बना वाला बुर बोर गोपाया बुरिंद बोर गोपा स्वामी जी महाराज की जाए अक्षुत की दुष्ट रिके उदब के माधव अक्षत दुष्ट रिके के माधव भक्तों के भगवान संतों के, के, के, के, के सब भक्तों के भगवान संतों के केसबु ग तुमको न करे पारे बवान निराजा, निराजा, निराजा। निराजा। निया तुमको गोपाया मैं तो कम सा बोलो गोपाया गोविंद बोलो गोपा गोविंद कोई गोपाया कोई गोविंद, कोई गोपाया मैं तो कम सागरिया भलांद बोर गोपाल गोविंद बोर गोपाल बोर गोपाल बोर गोपाल पूज्य महाराज जी के पुणेशी चरणों में कोटि कोटि वंदन महाराज जब भी पधारते हैं तो ऐसे लगा लगता है कि बड़ा उत्सव लेके आ रहे हैं और पूरा उत्सव में वातावरण भी हो जाता है ईश्वर की दया है कि जो अभी जो समय है अभी श्रावण का है और अभी जो हम आराधना करते हैं बाबुलनाथ की टेकरी के सामने ही हम मंदिर के सामने ही बैठे विराज हैं तो महाराज जी को अभी अभी बात हुई कि महाराज जी क्या दरबार बैठेगा या हनुमान जी वापस पधारेंगे क्या होगा महाराज जी ने बोला आज शिव जी का हम गान करेंगे तो शिव चरित्र जो महाराज जी द्वारा हम ये सातों दिन आनंद देंगे आप सबकी तरफ से पूछे महाराज जी को वंदन करते हुए हरिओम श्री सीता वर्णसघा रंदसा मंगलाना चर्ता वंदेवाणी विनाको वंदे विदेहतनया पदपुंडकसौरभ सहृत चित हंत मनुषं मुनिहस्यं सलमान सापी पराकुज दूरवादलुति तरुण्यने हे मां बरंबर विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिकम किशोनुमूर्ति पूर्ति मनोरथ हुआ भज जानकश यत्र यत्र रघुनाथ तत्र तत्र कीतनम त्र तमस्तकांजनी बास्पिपरिपूर्ण लोचन मांत ंगमणी जटा गौरी निरंतर गौरीर विभूषितम भाग नारायण प्रियमन मदापन वाराणसी णसीपति भज विश्वनाथ सचिदानंदय विश्वत्पत् हेतव तापत्रे विनाशा श्रीकृष्णा वयम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यश जो दायक फलचारुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाओ सिया राम के हनुमत तो लेत सदा सुधिदीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के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 भक्तन की जय जय जय श्री सीता जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव भगवत चरण कमलानुरागी अनुरागी बंधुओं मई माताओं हम लोग परम पूज्य श्रीमद स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज और परम श्रद्धे पूज्यपाद पाद श्रद्धे श्री स्वामी अखण्डानंद सरस्वती जी महाराज की कृपा से इस प्रेमपुरी आश्रम के पावन आयोजन में सम्मिलित होकर भगवान की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं इन पूज्य महापुरुषों के सभी चरणों में सादा प्रणाम और इस आयोजन में मुख्य रूप से जिनकी श्रद्धा हेतु बनती है ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री डालमिया जी हमारी श्री मदन जी श्री गिरीश भाई जी श्री चौबे जी यह सभी लोग उपस्थित होकर भगवत कथा का आनंद लेते हैं इसलिए इन लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद आप सब प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि श्री हनुमान जी की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से हम लोग श्री राम कथा सुधा रसास्वादन लाभ में भगवान शिव के पावन चरित्र की चर्चा करें उसके पूर्व नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले जय श्री राम जय जय श्रिया जय श्री राम जय श्री राम जय श्रिया जय जय श्रिया जय श्री राम जय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 Jai Siya Ram Jai Jai Siya Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram Jai Jananand Jai Jai Siya Ram Jai Siya Ram Jai Siya Ram Jai Jai Sri Aarav, Jai Sri Aarav, Jai Jai Sri Aanam, Jai Sri Aarav, Jai Jai Sri Aarav, Jai Jai Sri Aanam, Jai Sri Aarav.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 Ram Jai Jai Si Ram Jai Jai Ram Jai Jai Si Ram Jai Jai Si Ram Jai Jai Si Ram Jai Jai Si Ram Jai Jai Si Ram सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की राम राम राम, राम। ेशना पद ने ओ बिलु विश्वनाथ पर लक्ष्यन हे Let's share. शिव के श्रीचरणों में छल रहित प्रीति होना यही श्री राम भक्त का लक्षण है श्री राम भक्त वही जिसका भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रेम हो क्योंकि शिवजी जैसा कोई राम भक्त मिलेगा नहीं शिव समको रघुपति व्रत धारी वेनु अगत जी सती असना भगवान शंकर जी जैसा राम जी का प्रेमी दूसरा कोई है कहा बिना पाप के सती जैसी देवी का त्याग कर दिया यह भगवान शंकर की निष्ठा है एक बार देवर्ष श्री नारद जी भगवान श्री राम जी के पास गए कथा अरण्य कांड की है भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण श्री जानकी जी की विरह में भ्रमण करते हुए दिखाई दिए नानद जी को बहुत दुख हुआ कि मेरे दिए हुए श्राप के कारण ही यह इतना कष्ट पा रहे हैं तो नानद जी अवसर निकालकर चले गए और जब वहां देखा बैठे परम प्रसन्न कृपाला बैठे परमा प्रसन्न मृपाला बैठे परम प्रसन्न प्रसन्न बैठे परम प्रसन्न परम प्रसन्न परम प्रसन्न भगवान परम प्रसन्न विराजमान है अब नारद जी ने जो यह दृश्य देखा तो उनको लगा अभी तो श्री राम जी रोते हुए दिखाई दे रहे थे अब बड़े प्रसन्नता से बैठे हैं तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु वह क्या आपकी लीला मैं समझ नहीं पा रहा हूं वैसे रूप में भी आप दिख रहे थे ऐसे रूप में भी आप दिख रहे हैं भगवान हंसकर बोले नारद जी वह मंच का कार्यक्रम था और यह हम मंच के पीछे बैठे हैं तो मंच का कार्यक्रम दूसरों के लिए होता है अच्छा तो महाराज एक बात पूछें। क्या हमने जो श्राप दिया उसी कारण तो आप यह कष्ट उठा रहे हो हां तो एक बात पूछो पूछो जब विवाह में चाहू की न प्रभु के ही कारण कर नदी मैं जब विवाह करना चाह रहा था तो आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया भगवान ने ऐसे ही कहा अव गुण मूल सूल प्रद दुख खानी ते की नारण मुनि में यह जी जान स्त्री अवगुणों की जड़ है और तुम ठहरे महात्मा मेरी माया के आवेश में विवाह करने की बात कह रहे थे इसीलिए मैंने तुम्हारा विवाह होने नहीं दिया नारद जी ने कहा कि प्रभु यह मैं मानूंगा नहीं क्यों अभी आप ही वन में रोदन करते हुए कह रहे थे हा गुन खानी ज्ञान की सीता हा गुण जानकी सीता हे गुणों की कहानी श्री जानकी जी आप हो और मुझसे कह रहे हो अबो गुण मूल शूल प्रद ये दो तरह की बात कैसे भगवान मुस्कुराए भगवान ने नारद जी से कहा कि देवर्षि जो कह रहे थे हे गुणों की खानी सीता कहां हो तो हम गृहस्थ जीवन में लीला कर रहे हैं आप विरक्त हो तो विरक्त को विरक्त के ढंग से रहना चाहिए गृहस्थ को गृहस्थ के ढंग से रहना चाहिए गृहस्थ का ढंग यह है कि वह देवी को समस्त गुणों की खानी के रूप में देखे और विरक्त की दृष्टि होनी चाहिए अवगुण मूल सूल पद प्रमदा समुख खाने तो इसलिए यह अलग अलग व्यवस्था है और हमने तुम्हारा विवाह इसीलिए नहीं होने दिया नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है मान गए तो क्या आप विरक्तों का विवाह नहीं होने देते न तो एक बात पूछें, हां पूछो फिर शंकर भगवान का विवाह क्यों नहीं क्यों हो जाने दिया आप मैंने आपके हाथ जोड़े और आपने मेरा विवाह होने नहीं दिया और भगवान शंकर के आप ही हाथ जोड़ते हो अब बेनती मम सुनहू शिव जो मो पर निज नि जाई विवाह शैल जही यह मोहिमागे दी आप शंकर भगवान से हाथ जोड़ रहे थे आपके तीन तरह के संबंध है तीनों ही आपने निभाए अब विनती मम सुनऊिव यदि आप मुझे सेवक मानते हैं तो मेरी विनती सुन लीजिए और यदि मुझे सखा मानते हैं तो जो मुंह पर निज नहीं हो और यदि स्वामी मानते हैं तो आज्ञा मानिए जाई विवाह हो सैल जाए इतने तरह से शंकर भगवान से आपने प्रार्थना की तो शंकर भगवान का विवाह क्यों हो जाने दिया और मेरा क्यों नहीं होने दिया राम जी ने कहा कि देखो एक अंतर है नारद जी आप मेरे छोटे बेटे की तरह हैं और बड़े बेटे की तरह शंकर भगवान है तो आपने कैसे जाना कि मैं छोटा बेटा हूं का छोटा बेटा ही विवाह के लिए पिता से कहेगा बड़ा बेटा तो कह नहीं सकता छोटा ही कहेगा और आपने मुझसे कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं बस मैं उसी दिन समझ गया कि आप छोटे बेटे हो और ना रद हो रद कहते हैं दांतों को जिसके मुख में दांत ही ना आए हो अच और छोटे बेटे को यह भी पता नहीं रहता कि किससे विवाह हो सकता है किससे नहीं इसीलिए आपने छोटे बेटे की तरह मुझसे कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं मैंने पूछा किससे? विश्वोहनी तासु कुमी श्री विमोह जिसुदूपने निहाजी निहाजी श्री बेमोह 예수 जो बेमोह 예수 बेमोह 예수 जिसके रूप को देखकर श्री विमोहित हो रही हो ऐसी विश्वमोहिनी से आप विवाह करना चाहते थे नारद जी ने कहा कि जी तो विश्वमोहिनी कौन है जिसने सारे विश्व को मोहित कर रखा हो वह तो मेरी माया है और मैं मायापति हूं हां यह तो है तो तुम कौन हो नारद जी ने कहा मैं आपका बेटा हूं तो कहा कि जब मायापति तुम्हारा पिता हुआ तो रिश्ते में माया तुम्हारी कौन लगी और उसी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए तब मैं समझ गया कि छोटे बेटे हो पर शंकर भगवान सती की नीता सीता सीता कर देखा सती की न सीता न सीता सीता करा सती की नीन सीता सती जी ने सीता जी का वेश बनाया और शंकर जी ने त्याग कर दिया यह तो ऐसे ही हुआ जैसे गृहिणी ने माता की साड़ी पहन ली हो और पीठ किए खड़ी हो और तरुण युवक उसे अपनी गृहिणी समझ के आवाज दे माताजी समझ के आवाज दे और गृहणी पलट कर देखे अरे तुम हो अब तो मैंने तुम्हें माताजी समझ लिया इस तरह का त्याग किया है भगवान शिव ने और भगवान शिव से मैंने नहीं कहा क्या कि सती जी का त्याग क्यों कर रहे हो मैंने तो हाथ जोड़े कि विवाह करो बार बार प्रार्थना की तब शंकर जी तैयार हुए और वह भी यह कहते हुए कहे से जदपि उचित अस नही नाथ बचन पुनी जा सिरधरी आयसू करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा परम धर्म यह नाथ हमारा परम नाथ हमारा परम ग परम दरर। यह नाथ हमारा परमधरम धनी आय करिए तुम्हारा परम धन नाथ हमारा परम नाथ हमार परमा परम परमा परम परम यह हमारा परम धर्म है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और सुनो विवाह में उनकी इतनी हंसी हुई और मैंने ही हंसी उड़ाई देवताओं से यही कहा बर अनरूप बरात न भाई हंसी करे हम पर फुर दूसरों की नगरी में जाके क्या अपनी हंसी करानी है तो सब हमारा कहना मानकर अलग अलग हो गए पर मैंने उस समय देखा कि शंकर भगवान क्या सोच रहे हैं मन ही मन मन ही मन महेश मुसुका मन ही मन महेश मुसुकाही मन मही महे मुसुकाए मन महे महे से मुसुकाई मे नहीं आ शंकर जी प्रसन्न हो रहे हरि के व्यंग वचन नहीं जा भगवान की आदत है और नारद जी आप बुरा मान गए दई हऊ श्राप की मरी हऊ जाई जगत मोरी उपहास कराई तो नारद जी हमें एक ही बात लगती है को नहीं शिव समान प्रिय मोरे प्रतीत परिहर नो या पर कृपान करही पुनदि सो न पाव मुनि भगती हम पर कृपा न कर ही इसलिए भगवान शंकर निर्द्वंद है नित्य निर्द्वंद है नारद जी विदा हुए पर भगवान शिव की प्रशंसा करते हुए राम जी बार बार यही कहते को नहीं शिव समान प्रिय मो तो आपको और भी तो प्रिय होंगे हाँ हैं दुनिया में जितने हैं सब मुझे प्रिय हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए सभी मुझे प्रिय है मेरे द्वारा उत्पन्न किए हैं अजय महाराज इन उत्पन्न करने वालों में भी कुछ अधिक भी प्रिय होंगे हाँ हैं कौन अवधवासी अति प्रिय मोही यहाँ कैसी मधाम पूरी सुखरासी मम धाम अवधवासी मुझे अत्यंत प्रिय है अच्छा सब मम प्रिय सब आपको प्रिय हैं और अवधवासी अति प्रिय हैं हाँ अगर कोई अयोध्या न आए पर उसके मन में आपके श्री चरणों की भक्ति बनी रहे तो अतिशय बड़ भागी चरणन लागी सब मुझे प्रिय हैं अवधवासी अति प्रिय हैं और ऐसे भक्त अतिशय प्रिय हैं तो तो हनुमान जी कैसे संग परम प्रिय पवन उम परम प्रिय पवन उमारा संग परम प्रिय पवन परम प्रिय परम प्रिय पुम परम प्रिय पवन जी परम प्रिय हैं सबम प्रिय और अति प्रिय अवधवासी और हनुमान जी परम प्रिय तो शिव जी आपको कैसे लगते प्रिय अति प्रिय या परम प्रिय राम जी कहते हैं को नहीं शिव समान प्रिय मोदे शिव जी जैसा प्रिय मुझे कोई नहीं है भगवान को परम प्रिय है शिवजी राम जी को परम प्रिय हैं भगवान शंकर भगवान शंकर की विशेषता क्या है एक बार की घटना त्रेता युग में देवाधिदेव दे महादेव शिव एक बार त्रेता युग माए एक बार त्रेता युग शंभु गए कुंभ सिपाही शंभ गए कुंभ सिपाही संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिल सी जा युग एक बार क्रेता बार त्रेताग, बार त्रेताग, बार त्रेता एक, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर गए और संग में सती माता है अब शिवजी की विशेषता क्या है शिवजी हमेशा वक्ता को सम्मान देते हैं और देते ही नहीं उनका हृदय इतना भक्ति भाव से भरा है कि वक्ता उनको सम्मानित लगता ही है इसलिए अपना नाम तो लिखाया शंभु और वक्ता का नाम लिखाया कुंभज शंभु गए कुंभज ऋषि पाही शंकर जी तो समुद्र हैं और कथा सुनने किससे जा रहे हैं घड़े के बेटे से घड़े के बेटे से कथा सुनने जा रहे हैं कौन का समुद्र पर यह शिव जी की विशेषता है वे कहते हैं कथा तो घड़े के बेटे से ही सुननी चाहिए घट शब्द में श्लेष है घड़े को भी घट कहते हैं हृदय को भी घट कहते हैं हृदय का जो बेटा हो भक्ति भाव भाव के द्वारा ही कथा सुननी चाहिए तो शंकर जी तो वक्ता को सम्मान देते हैं कथा सुनने जाते हैं और सती माता सती माता भी जाती हैं, पर वे अपने में श्रेष्ठता का अभिमान रखती हैं संग सती जग भवानी नाम तो इनका भी सती है पर जग और भवानी दो विशेषण विशेषण दो लग जाए तो फिर सामान्य व्यक्ति भी अपने को विशेष समझता है इसलिए सती माता इन दो विशेषणों को साथ लेकर जा रही है संग सती जग जन भवानी संग आ सती जग जन भवानी संग सती जनन जनन संग, जय जय। जय जय। जय संग सती जय भवानी संग सती जग जग जननी भवानी संग सती जग जन जग जननी जग सती संग में पर ये जगत जननी है भवानी है अब कुंभजी ऋषि ने दोनों का पूजन किया पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं यह तो इसलिए हमें भी पूजा करनी चाहिए अब शंकर भगवान बड़े संकोच में कि ये वक्ता होकर हमारी पूजा कर रहे हैं पर सती जी को लगा कि पूजा करनी ही चाहिए अगर हमसे ज्यादा जानते होते तो हमारी पूजा ही क्यों करते अब दो में दो तरह की गतिविधियां शुरू हुई शिवजी को संकोच और सती जी को ठीक लगे कि नहीं ठीक करते दें और परिणाम यह हुआ कि जब कथा शुरू हुई तो शंकर जी ने आनंदित होते हुए कथा सुनी सती माता ने नहीं राम कथा मुनि बखानी राम कथा बख राम कथा सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मान मी राम पर आ, आ, आ, आ, आ, आ राम कथा सुनी महेश शंकर जी ने बहुत सुख मानकर यह कथा सुनी सुनी महेश परम सुख माने अब शंकर जी का नाम बड़ा हो गया शिव बनकर आए कथा सुनी तो महेश सती जी ने कथा नहीं सुनी क्यों नहीं सुनी इसलिए सतीजी को लगा कि हमसे ज्यादा जानते होते तो हमारी पूजा ही क्यों करते इसलिए सतीजी का मन कथा श्रवण में लगा नहीं तुलसीदास जी ने नाम ही नहीं लिया जो भगवान की कथा ना सुने उसका क्या नाम लेना और इसीलिए वे नाम भी नहीं लिखते लिखते भी है तो कैसे मुनि सन विदा पर विदा के पहले एक बेला आई दक्षिणा की कथा इतनी सुंदर सुनी और इतने बढ़िया ढंग से कथा सुनाई कुंभज ऋषि ने तो शिवजी बड़े प्रसन्न हुए कहा कि कुछ वरदान मांग लो तो कुंभज ऋषि ने कहा कि मुझे भक्ति का वरदान दे देषि पूछी हरी भक्ति सुहाई कहीं शंभ अधिकारी था उम्म ऋषि ने भक्ति का वरदान मांगा और शंकर जी ने उनको भक्ति प्रदान की और जब चले मुनि सन विदा मांगित्र पुरा चले भवन संग दक्ष कुमारी दक्ष कुमारी मुनि से विदा मांग कर चले तो साथ में दक्ष कुमारी है अब जब दक्ष कुमारी हैं, तो व्यंग क्या है व्यंग यह है कि यह सती जी नहीं दक्ष कुमारी है यह दक्ष की बेटी है अब देखो सती माता के इस प्रसंग को लेकर दो दृष्टियां हैं एक दृष्टि में सती जी निंदनीय है और एक दृष्टि में सती जी वंदनीय है पर मुझे ऐसे लगता है कि श्री तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि क्या है तुलसीदास जी महाराज तो यह कहते हैं कि जब यागवल्क जी तीर्थराज प्रयाग में पधारे तो मुनि भरद्वाज ने उनसे राम कवन प्रभु पूछ तो कहे बुझाई कृपा निधि मोही एक राम अवधेश कुमारा तिन कर चरित विदित संसारा नारी विरह दुख लहेऊ अपारा भय उोष रन रावण मारा एक तो वो राम जी हुए जिनके चरित्र को कौन नहीं जानता नारी विरह में इतने दुखी हुए ऐसा रागी मन किसी का नहीं दिखाई देगा और क्रोध आया तो रावण को ही मार डाला ना ऐसा राग ना ऐसा रोष तो जिनमें इतने राग और रोष भरे हों, उनका भजन शंकर भगवान करेंगे मुझे यह संदेह है अहोई न विमल विवेक उर् गुरुसन किए दुराव गुरुदेव से कपट नहीं करना चाहिए इसलिए मैंने आपको सब साफ साफ बता दिया शंकर भगवान ने कहा यहां यागवल्की जी बोले भरद्वाज जी एक बात तो तय है क्या जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हो गुरुदेव मैंने यही कहा कि गुरु से कपट नहीं करना चाहिए भरद्वाज याग जी यागवल्के जी बोले वही तो कर रहे हो राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी चाहो सुने राम गुण गूढ़ा की ने वो प्रश्न मन हूं अति बूढ़ा ऐसे प्रश्न किया जैसे मूढ़ व्यक्ति ने प्रश्न किया हो तुम राम जी के भक्त हो मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं और जैसे तुम्हें संशय है नहीं पर ऐसे बोल रहे हो जैसे संशय हो ऐसे ही संशय न भवानी महादेव तव महाबानी भवान भगवान महा शंकर के सामने ऐसा ही संस है भवानी माता ने किया था और शंकर जी ने उनको समझाकर समाज के सामने श्री कथा प्रस्तुत की इसका अर्थ है कि न भरद्वाज जी के मन में संशय है न सती जी के मन में संशय है तो श्री तुलसीदास जी की दृष्टि तो ऐसी है कि वे संशय को स्वीकार ही नहीं करते फिर ये माता ऐसा अभिनय क्यों कर रही है वे तो इसलिए कर रही हैं मां है ना जब बालक को चलाना होता है चलना सिखाना होता है तो माँ कहती है आगे आओ बेटा आगे आओ और खुद पीछे पीछे जाती है तो बालक सीधा चलना सीख जाता है तो माँ को सीधा चलना नहीं आता ऐसी बात नहीं है पर वे तो बालक को सीधा चलाने के लिए उल्टा चलने की लीला करती हैं। बस इतनी सी बात है तो सतीजी जगत माता हैं वे तो लीला ऐसी कर रही हैं ताकि हम लोग सीधा चलना सीख जाएं हम कहीं गलत न सीखें तो सतीजी को कोई संशय नहीं है और जो उन्होंने भगवान को नहीं स्वीकार किया इसमें भी एक मत तो यह है कि वे सती हैं जिस देवी ने दक्ष के दिए हुए शरीर को शिवजी का विरोध करने पर त्याग दिया हो उन सती को दक्ष कुमारी कहकर निंदित करना तुलसीदास जी का उद्देश्य नहीं है सती जी दक्ष की बेटी हैं तो क्या कभी कभी कमल की व्याख्या करने के लिए कीचड़ तक जाना पड़ेगा सती जी ने दक्ष के दिए हुए शरीर का त्याग कर दिया है दक्ष शुक्र संभव यह देहि ती तुरत देहते ही हेतु उर्धरि चंद्र मौली वृष के तो जब सती जी ने दक्ष के दिए हुए शरीर का त्याग कर दिया तो वे सती जी शिव जी की बात क्यों नहीं मान रही है इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि वे सती हैं और सती पति को ही परमेश्वर मानती है पति के कहने पर भी परमेश्वर को भी परमेश्वर नहीं मानते यह उनकी विशेषता है तो अलग अलग दृष्टियां हैं पर हम लोग यहाँ इस दृष्टि से विचार करें कि सती माता निर्दोष है उनकी ओर से कोई दोष नहीं है पर हम लोग सही सीख सकें इसलिए इस तरह की चर्चा कर रहे हैं अब सती जी को बड़ा अपने मन में अभिमान और वे लौट कर भी चली तो अभिमान को लेकर ही चली चली भवन संगद कुमारी चले भवन संगद दक्ष कुमारी भवन संग दक्ष कुमारी चले ये भवन संग चले भवन भवन भवन संघ दक्ष कुमारी चले भवन संग दवन संग दक्ष भवन सती जी साथ साथ चले और शंकर जी तो दूसरे ही आनंद में डूबे हैं वे बार बार यही सोचते जाते हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन ओ गुप्त रूप अवतर प्रभु गए जान सबको मुझे दर्शन कैसे होगा कहीं विधि दर्शन हो भगवान का अवतार तो गुप्त रूप में हुआ है गए जान सबको जानने पर और जाने पर प्रणाम करने पर तो सारी दुनिया जान लेगी कि भगवान है ये अब राम जी को मन में हंसी लगी राम जी ने कहा मन ही मन भोले बाबा क्या मेरा जान लेना इतना आसान है कि आप प्रणाम करेंगे और लोग जान लेंगे कि मैं भगवान हूं शिव जी ने कहा हाँ महाराज जब मैं प्रणाम करूंगा भगवान ने कहा शंकर भगवान सोच लो हां सोच लिया मैं प्रणाम करूंगा तो सारी दुनिया समझ लेगी कि आप भगवान अच्छा ठीक है भगवान ने कहा मेरी भी माया इतनी कठिन है ऐसा रूप लेकर आऊंगा कि दुनिया को बाद में बताना कि मैं भगवान हूं पहले अपनी धर्मपत्नी पत्नी सती जी को ही समझा लो कि मैं भगवान हूं तो जाने और भगवान ऐसा रूप लेकर आए महाराज अरे इसके पीछे कई कारण है भगवान ने जो श्री सीता जी के हरण की लीला की है, है इसमें एक महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि विंध्य क्षेत्र के जितने निवासी महात्मा थे तो राम जी के यहां जाए रोज सत्संग के लिए और लौटकर सत्संग की ही चर्चा करें एक दिन एक साधु ने कहा कि राम जी तो गृहस्थ जीवन में और बड़े आराम से रहते हां रहते तो हैं तो दूसरे ने कहा कि अगर हम लोग भी विवाह कर लें तो कोई हर्ज है क्या हर्ज तो कुछ नहीं है पर इतने महात्माओं को कन्या कौन देगा अरे उसकी परवाह मत करो पहाड़ किस दिन काम आएंगे एक एक शिला ले आओ नाक नक्शा बना के तैयार कर लो राम जी को बुला लेंगे चरण छुलाते चलेंगे यह तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम है हाँ यह ठीक एक एक शिला छांट लाए अब बनाने लगे नाक नक्शा अब राम जी को लगा कि सब महात्मा आते थे आते क्यों नहीं है सत्संग में सभी आते थे गए कहा शिष्यों से पूछा तो पता लगा कि एक एक शिला तैयार कर रहे हैं आपको लेकर चलेंगे सामूहिक विवाह संपन्न हो जाएगा भगवान ने सोचा यह संदेश गलत चला गया तो भगवान ने सोचा लीला ऐसी करनी चाहिए कि यह जो संदेह है यह दूसरे रूप में बदल जाए और भगवान ने इसी लीला की बिन्द के वासी उदासी तपोव्रत धारी बिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा कथा भे मुनि ब्रंद सुखार हुई शिला सब चंद्र मुखी पर से पदमंजुल कंज तिहारे जिहारे भली रघुनायक नायक जू करुणा करे कानन को पबुधार राम जी आपने बड़ी कृपा की जो आप वन में आए एक दिन हम सब साधुओं का सामूहिक विवाह संपन्न हो जाएगा आप तो चरण छुलाते चलना बस अब राम जी को पता लगा कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है इन लोगों का तो राम जी ने लक्ष्मण जी तो गए कन्दमूल फल लेने जनक सुतासन बोले बेहसी कृपा सुख वृंद राम जी ने श्री सीता जी से कहा मैं कुछ कर वो ललित नरलीला मैं नरलीला करना चाहता हूं तुम पावक महा करह निवास श्री सीता जी भी जय श्री राम कह के अग्नि में प्रवेश कर गई प्रौपद धरी अनल समाने और श्री सीता जी का जो वास्तविक स्वरूप वह राम जी के हृदय में अब राम जी ने रोना शुरू किया श्री सीता जी के हरण के बाद रोते जाए रोते जाए हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी हे खग मृग हे मधु तुम देखी सीता मृग नहीं है खग मृग हे मे खग मृग है, है मन खगों से पूछते हैं मृगों से पूछते हैं मधुकरों से पूछते हैं क्यों खग मृग और मधुकर तीन है और ये तीन ही भगवान की सेवा करते खग मृग मधुकर तनुधरी देवा आये कर ही रघुनायक सेवा और भगवान इन्हीं तीन से पूछते क्योंकि बन दिश देव सौंप सबका हुए जहाँ रावन शशि राहू इसलिए राम जी इन तीनों से पूछते हैं हे खग मृग हे मधुकर शैनी तुम देखी सीता मृग नैनी खग मृग मधुकरों से पूछते हुए अब राम जी रोते हुए चले जोर जोर से रोते हुए चले अब महात्माओं ने सुना ये कौन रो रहा है कहा कि राम जी रो रहे हैं तो क्या विवाह के बाद रोना भी पड़ सकता है कहा कि जब परमात्मा रो रहे हैं तो हम लोगों का क्या ठिकाना अरे कहा कि बहुत ये तो बहुत झंझट की बात है फेंको सिलाएं अपन तो ऐसे ही अच्छे भजन करेंगे सब सिलाएं फिकवा दें और जब फिक गई तो राम जी एकांत में जाके खूब हंसे बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत सन कथा रसाला राम जी खूब आनंदित होते हुए हंसे कि यह बहुत बढ़िया रहा बहुत अच्छा रहा बहुत तो राम जी ने आज शंकर भगवान से भी कहा कि मेरी माया इतनी जटिल है मैं ऐसा रूप लेकर आ रहा हूं आप दुनिया भर को बाद में समझाना पहले सती जी को ही समझा लो तो जाने मम माया दुरतया और भगवान वह महामाया भी रूप लेकर प्रकट हुए हा जानकी कहा सीता कहाँ हो लक्ष्मण जी समझा रहे हैं अब राम जी ऐसे खोज रहे हैं श्री सीता जी को यही विधि खोजत बिलपत सुहा यही विधि खोजत मन हूँ महाविदही अब राम जी तो ऐसे ऐसे व्याकुल कर रहे हैं जैसे महान विरही हो महान कामी हो अब सब दुखी क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया शंकर भगवान ने जो यह रूप देखा बड़े आनंदित हुए यह सतस्वरूप है जिसने असत्य हिरण को सत्य समझ लिया और यह चित्त स्वरूप है जो श्री सीता जी का पता पूछते फिर रहे एक से दूसरे से तीसरे से और यह आनंद स्वरूप में जो रोते हुए दिख रहे शंकर जी बड़े आनंदित हुए शंकर जी ने जो देखा बहुत खुश पुणि पुणि पुलकत कृपा निकेता भगवान शंकर बड़े आनंद जय हो जय हो सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो जय हो जय सच्चिदानद जगपा अस कहीं चले मनोज न जिसने काम को जला दिया हो वह कह रहा है सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो वह कह रहा है। और पुणिपुणि पुलकत कृपा ने कहता अब सती जी ने वो दृश्य देखा और राम जी की तरफ देखे यह तो राजा के बेटे हैं ब्रह्म हो नहीं सकते पर शंकर जी को क्या हो गया है बार बार प्रणाम कर रहे हैं बड़े पुलकित हो रहे हैं अब सती जी मन ही मन सोचने लगी भगवान का स्वरूप तभी समझ में आता है जब भगवान समझाना चाहते हैं राम कृपा बिनु सुन खगराई जान न जाई राम प्रभुताई अब शंकर जी समझ गए कि सती जी के मन में कुछ संशय हो रहा है। यद्यपि प्रकट न कहु भवानी हर अंतर जामी सब जानी और यही बोले सुन सती तव नारी सुभा संशय असना धरी आ ऐसा संशय मत करो मुनी धीर जोगी से संत विमल मन जे ध्या मनिधीर मन जेही ध्या मुनिधि मन जे ध्या मुनिधि मुनिधि जोगी सिद संतत विमल मन जे ध्या मन मन जे जाब कहती निगम पुराण आगम व्यास ई न नेति नेति कह के वेद पुराण आगम जिसकी कीर्ति गाते हैं यह परम प्रभु है यह श्री राम भगवान है सती जो तुम देख रहे हो यह इनकी लीला है और मैंने भी पहचान नहीं निकाली कुसमव जान नकीन है चिन्हारी कुसमय जानकर पहचान नहीं अब यह तो बड़ी अटपटी बात है मित्र दुखी हो और दूसरा मित्र देख ले और चुपचाप चला जाए कुछ समय है इस समय पहचान मत करो तो वह मित्र कैसा अरे भाई इसे आप ऐसे सोचो जैसे कोई करोड़पति बाप का बेटा किसी नाटक में भिखमंगे का अभिनय करे और नाटक देखने वालों में वो मित्र भी बैठा हो और जब वो कहेगी हाय हाय हाय दस दिन से कुछ खाने को नहीं मिला तो सभी नाटक का आनंद लेंगे और वो मित्र अगर बीच में खड़ा होकर ये कहने लगे करे मेरे मित्र तुम मेरे रहते दुखी हो चलो मैं देता हूं तो वो कहेगा कि सारा नाटक ही बिगाड़ दिया उस समय तो उसको भिक्षुक के रूप में ही रहने देना चाहिए तो शंकर जी ने पहचान नहीं बढ़ाई इस समय परिचय निकालना ठीक नहीं है क्योंकि भगवान तो स्वयं उस वेश में लीला कर रहे हैं। ये कुसुम ऊ जानी न किन् चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुल कत केता कृपा ने कृपाता पुल कृपा भगवान शंकर पुलकित होते जा रहे हैं आनंदित होते जा रहे हैं सती मैं इन्हीं के दर्शन के लिए परेशान था मैंने अभी दर्शन किया आहा, आनंदित हो गया हरिदर्शन की प्यासी अखिया हरिदर्शन की प्यासी हरिदर्शन की प्यासी अखिया हरि दर्शन दर्शन दर्शन की की हरिदर्श देखो चाहत कमल नयन को देखो चाहत कमल नयन को निस दिन रह उदासी अखिया हरि दर्शन की के दरिदर्शन दास अखिया हरि दर्शन की तासी हरि दर्शन की चासी क्या हरि दर्शन की क्या दर्शन की क्या दर्शन इन्हीं के दर्शनों के लिए मेरे नेत्र प्यासे रहते थे इन भगवान का दर्शन हुआ सती इन्हें प्रणाम करो यह समझ लो यह साक्षात पर ब्रह्म है परमेश्वर है प्रभु है इनको प्रणाम करो प्रणाम करो पर बहुत समझाया शंकर जी ने भांति अनेक संभु समझावा भावी वस न ज्ञान ओ बहुत चेष्टा की शंकर भगवान ने पर ज्ञान हृदय में हुआ ही नहीं भावी वश तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय अब शंकर जी ने सोचा कि भावी तो मैं मिटा लेता हूं भावी बेटी सकहीं त्रिपुरा दी भावी मैं मिटा देता हूं पर ये भावी क्यों नहीं मिट रही है? भावी दो तरह की होती है प्रारब्ध जन्य भावी और एक भावी और होती है प्रारब्ध प्रारब्धजन्य भावी को तो शंकर भगवान मिटा देते हैं लेकिन हरी इच्छा भावी बलवान हृदय विचारत शंभु सुजान भगवान की इच्छा कुछ और है हमारे समझाने से भी सती जी नहीं समझ रही हैं तो होई है सोई जो राम रच राखा को करी तरक बढ़ा वही सा अब राम जी ने जो रच रखा है वही होगा क्योंकि मैं समझा रहा हूं और सती जी नहीं समझ रही है मोर्यू कहे न संशय जाही तो विधि विपरीत भलाई नाही विधाता तो प्रतिकूल है भला तो है नहीं पर इसमें मैं करूं क्या किसका विधान है ब्रह्मा जी का, नहीं, नहीं अरे अब याद आ गया हो ही है सोई जो राम लचिता का और यही कारण है कि जब श्री राम जी का वनवास हुआ तो दशरथ जी बहुत मनाते रहे पर शंकर जी उसमें कुछ नहीं करते भरत जी ने महादेव अर्चना की पर शिवजी वहां भी कुछ नहीं करते होइए यह जो राम न जिला हरी इच्छा भावी बनवाना हरी इच्छा जन्य प्रारब्ध को शिव भी मिटा नहीं सकता इसलिए उन्होंने एक निश्चय किया कि बस हो ये सुई जो राम रचिला अब उन्होंने सती जी से कहा कि सती मेरे कहने से भी तुम्हारा संशय नहीं जा रहा है तो मैं एक उपाय बता रहा हूं जैसे जाई मोह भ्रम भारी करहु सु जतन विवेक विचारी तुम्हारे भ्रम की निवृत्ति जिससे हो जाए वही विवेक पूर्वक कार्य करना अब शिवजी ने यहां दो मार्ग निश्चित कर दिए एक विश्वास का मार्ग एक विवेक का मार्ग विश्वास के मार्ग को भक्तजन स्वीकार कर लेते हैं, श्रवण किया बस सदगुरु ने कह दिया हो गया पर सतीजी सदगुरू की भी नहीं मान रही एक आचार्य जी अपने बेटे को लेकर गए किसी कुल गुरु के यहां इसको अपने विद्यालय में भर्ती कर लो ठीक है पर कठिनाई यह है उसका पिता बोला कि यह जन्मजात प्रतिभावान है बड़ा अद्भुत बालक है इसकी योग्यता में तो कोई कमी है ही नहीं पढ़ा तो इसलिए रहेगी डिग्रियां मिल जाएंगी आचार्य जी ने सोचा कि जब पिता का यह हाल है तो बालक कैसा होगा चलो रख लिया दो महीने बाद आया और मेरे बेटे का क्या हाल है आचार्य ने कहा क्या कहना तुम्हारे बेटे में सौ गुणों में अंठानवे है दो नहीं है तो अब तो बड़ा खुश हुआ अंठानवे तो अंठानवे कौन कौन से ये तो बाद में बताना पहले ये दो गुण कम कौन से इसमें सौ गुनों में दो गुण कम कौन से हैं आचार्य जी बोले इसमें खुद की अकल है नहीं एक दूसरे हमारी मानता नहीं बाकी है बाकी अंठानवे गुना ये दो नहीं है यही हाल सती जी का है खुद की अकल है नहीं शंकर जी की मान नहीं रही तो भी शिव जी ने कहा कि चलो विवेक का सहारा लेना करे उस जतन विवेक बिचारी सती जी बोली आप हमारे संग नहीं चलेंगे शंकर जी ने कहा, कहा भगवान की परीक्षा लेने नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा तो हम आप तो पति पत्नी हैं हमेशा साथ साथ रहते हैं तो आज परीक्षा लेने साथ साथ नहीं चलोगे शंकर जी ने कहा कि पति पत्नी साथ साथ रहे इसका यह अर्थ नहीं है पत्नी को कोई बीमारी हो तो पति से कहे कि तुम भी गोलियां खाओ इंजेक्शन लगवा हमें तो संदेह है नहीं संदेह है तुम्हें तो तुम जाओ हम नहीं जाते तब लगी बैठ आह बट छाहीं तब लगी बै बट बट बैठे छही बैठे कबलग ट बट बट बट बट मैं आ छा बल है बैठ आहां, बैठ आहां, बैठ मैं तब तक वटवृक्ष की छाया में बैठूंगा आप वटवृक्ष की छाया में बैठे हाँ हाँ भागदौड़ तो उन्हीं को करनी होती है जो परेशान होते हैं हम परेशान तो हैं बट विश्वास अचल निज धर्मा हम तो वट वृक्ष की छाया में ही बैठे हैं अच्छा अच्छा और शिव जी वट वृक्ष की छाया में ही बैठते हैं भक्त हमेशा छाया में बैठता है विश्वास की छाया में हमें भगवान पर विश्वास है बस हो गया जिसे ना हो सो जाए सती जी गई अब शंकर जी ने कहा था कि ध्यान रखना कहेगा ध्यान यह रखना जैसे जाए मोह भ्रम भारी जैसे मिटे वैसा प्रयास करना ठीक है सती जी की ही परीक्षा हो गई जो भगवान की ही परीक्षा लेना चाहे ईश्वर जिज्ञासा का विषय है परीक्षा का विषय नहीं है ईश्वर को तो प्रार्थना करके जाना जा सकता है जिज्ञासा के द्वारा नहीं रावण जैसा नहीं जान सका परीक्षा ही लेने गया था वह सोचता था कि मैं मायावी के सामने हिरण को भेजूंगा और हिरण असली है या नकली अगर ये वो जान लेंगे तो मैं जान लूंगा कि ये परमात्मा है पर भगवान ने नहीं जाना ये जान लिया कि हिरण है पर बताया नहीं हिरण के पीछे चले गए रावण को पक्का हो गया कि ये कुछ नहीं जानते ये हिरण को ही हिरण समझते हैं। तो भगवान से किसी ने कहा कि आपने रावण को ज्ञान क्यों नहीं दिया हनुमान जी ने तो राम जी ने कहा कि रावण को ज्ञान नहीं देना चाहिए क्यों क्योंकि तो उसने पहले से ही फैसला कर लिया है हो ये भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा मैं तो प्रभु से बैर करूंगा और इसलिए जब बैर करूंगा तो बहुत बैर तो करना ही है भगवान ने कहा कि जिसने वैर करने का निश्चय कर रखा उसे बताना क्या कि हम कौन है इसीलिए भगवान ने पता नहीं लगने दिया पर सती जी गई हैं शंकर जी का आशीर्वाद लेकर सती जी गई बहुत विचार किया करी विचार करो का भाई पुनिपुनि हृदय विचार करे विचार क्यों विवेक चला गया विवेक नहीं है और विवेक क्यों चला गया तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न हो बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावही कोई अब शंकर जी ने सत्संग छोड़ दिया बिनु सतसंग विवेक न हो राम कृपा बिनु सुलभ न सो अब सती जी ने तो संत का साथ छोड़ दिया तो विवेक ने उनका साथ छोड़ दिया तो उन्होंने विचार करके क्या निर्णय किया पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप आगे हुए चली पंथते ही यही आवत सुरू श्री सीता जी ने राम जी का सतीजी ने सीताजी का वेश बना लिया पुनिपुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप सीताजी का रूप बनाया कि जो ये खोज रहे वही बन जाओ अब सती जी की बुद्धि में अभिमान के कारण मल भरा है और श्री सीताजी जासु कृपा निर्मल मति पाव तो जितने मैली बुद्धि वाले हैं रूप तो निर्मल बुद्धि वालों का बनाएंगे और इसीलिए सतीजी ने सीता जी का वेश बनाया लेकिन सतीजी के वेश से थोड़ी निर्णय होता है निर्णय होता है चलन से चलना कैसा है वेश के अनुसार चलना है कि नहीं राम जी ने श्री सीताजी को देखा बड़े आनंदित हुए कि धन्य है आपने वेश तो इतना सुंदर बनाया कि इस वेश को देखकर बड़े बड़े भ्रम में पड़ जाएं और बड़े बड़े लोग यह समझ लें कि आप सीता जी ही हैं क्योंकि वेश ऐसा बनाया लेकिन इतनी बड़ी भूल कर दी कि साधारण आदमी भी कह देगा कि आप सीता जी नहीं हो सीता तो वे जो राम जी के पीछे पीछे चले आप कैसी सीता जी आगे होए चली पंथ ते जेहि आवत सुरभूप सुरभू आगे होए चले पंथ पंथ ते ही आगे हो पल आगे चले आगे आगे जा रहे हैं आ श्री सीता जी आगे आगे राम जी पीछे पीछे राम जी को हंसी लगी कि यह तो कोई भी आदमी बता देगा कि ये सीता जी नहीं है जो राम जी के आगे आगे चल रही हैं देखो हम लोगों की बुद्धि भी ऐसी हो गई है हम लोग भगवान के भी आगे आगे चलते हैं एक बार एक सज्जन मिले तो बार बार कहते थे हमने ऐसी रामायण लिखी कि बहुत अच्छी लिखी तो हमने कहा कि भाई भगवान की बड़ी कृपा है पर उन्हें संतोष नहीं हुआ कहने लगे इतनी बढ़िया रामायण लिखी है कि हम कहीं कहीं तो तुलसीदास जी से भी आगे निकल गए तब हमारा माथा ठनका कि बीमारी दूसरी है तो हमने भी ऐसे ही कहा कि होता है लोग आगे निकल जाते हैं एक आदमी का दौड़ने में बड़ा नाम था एक दिन एक रात को वह अकेला ही दौड़ता जा रहा है दूसरे गांव में पहुंच गया रात को 12 बज रहे तो भी वो चला जा रहा है लोग गहरे कहां जा रहा भाई ये तुम्हारे दौड़ने का समय नहीं है रात का समय है और तुम इस समय दौड़ रहे हो उसने कहा क्या बताऊ घर में सो रहा था चोर ने खटपट की आवाज की मैंने ललकारा चोर भागा मैं पीछे तो कहा दौड़ने में इतना नाम और चोर को अभी तक नहीं पकड़ पाया तो कहा कि तुम तो पकड़ने की बात कर दो एक मील पीछे छोड़कर आया तो हमने कहा कई बार लोग आगे भी बढ़ जाते हैं ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं जिसे पकड़ना होता है वो पीछे ही छूट जाता है अच्छा और भगवान की भी एक आदत है जो उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है उसके वो पीछे पड़ जाते हैं और तब तक पीछे पड़े रहते हैं जब तक कि सत्य का दर्शन न कराते तब तक भगवान पीछे पड़े रहते हैं और इसीलिए भगवान ने कहा कि हम इनके पीछे पड़े गए और प्रभु ने जाकर किया क्या प्रभु की न प्रणाम पानी प्रभु की न प्रणाम प्रणाम जोड़ी पाने प्रभु प्रभु प्रणाम जोड़े पाने प्रभु न पानी प्रभु पाने प्रभु की। भगवान ने प्रणाम किया सती जी बड़ी खुश हुई कि शंकर भगवान से कहूंगी जिसके आपने हाथ जोड़े में हाथ जड़वा के आई हूं और फिर प्रभु ने पिता समेत लीन निज नाम अच्छा मुझे कई बार लगता है कि यह क्या जरूरी है कि पिता की सहत नाम लें अब कई बार बड़ी कठिनाई होती है हम लोगों को भी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो पूछते हैं और महाराज पहचाना अब कह दो नहीं पहचाना तो दुख कि हम इतने खास आदमी हमको नहीं पहचाना आओ, समझ में भी ना आवे तो भी हम लोग झूठ ही कहते हैं अरे खूब पहचानते क्यों नहीं पहचानते अच्छा अब मन में सोचें कि इसको कहा देखा है जब फिर वो कहेगा कि पहचानते हो तो बताओ जरा हम कौन हैं तब तो ऐसे ही कहना पड़ता है अरे तुम्हारा नाम बस यहां रखा निकल नहीं रहा वो क्या नाम है वो तब फिर वही बता देगा नाम अरे खूब जानते हैं अच्छी तरह और इतनी अटकलें लगानी पड़ती हैं कि है कौन अरे सीधी सी बात है जो मिले वही परिचय दे दे तो राम जी तो यही करते पिता समेत लीन निज नामू पिता के सहित अपना परिचय दिया कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर ला अब सती जी और खुश हूं पिता का नाम लेकर परिचय दे रहे हैं कि मैं पहचान तो लूं लेकिन उसके बाद राम जी ने जो कहा कहे वो बहोरी कहा ब्रस के तू ब्रस के तू फिर कहा वृष के तू भगवान शंकर कहां हैं विपिन अके फिर अहूके तू हे आप जंगल में अकेली कैसे घूम रहे हो बेफेन अकेली जंगल में अकेली घूम रहे तब सती जी को लगा कि अरे मुझसे भूल हो गई तब राम जी ने धीरे धीरे पूछा कहाँ है शंकर भगवान आप अकेली भर में कैसे घूम रही हो अब सती जी कुछ बोल न सके तो राम जी ने समझ लिया कि सती जी को दुख हुआ है प्रभु अपना प्रभाव दिखाते हैं जहाँ देख तहा प्रभु आसीना अब अवलोक रघुपति बहुतेरे सीता सहित नवेश घने रे जहाँ देखो वहाँ सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम अब सती जी ने जो देखा नयन मूंदी बैठी तो मगमाही नयन मूंदी बैठी मग माही मगमाई नयन मूंदी बैठी बैठी मगमाही नयन मूंद बैठी नयन मूंद बैठी नयन मूंदी बैठी भगवा बैठी बैठी सती जी नेत्र बंद करके रास्ते में बैठ अब कोई आंख मूंद ले तो आंख मूंदने से सूर्यास्त नहीं हो जाता थोड़ी देर में नेत्र खोले कच्छ नदी खता जब कुछ भी नहीं देखा तब चली हर्द, चली हृदय बड़ सोच मैं क्या जवाब दूंगी शंकर जी पूछेंगे तो क्या कहूंगी हृदय विचारत जात अब यही बार बार सोचते हुए जा रही सती जाई उतर अब जाई दे का, जा का। उर् उप जाते दारुण दार दारू दा अब शंकर जी को क्या कहूँ हृदय में बड़ा दारू दा है और जब शंकर जी के पास पहुंची तो शंकर जी ने देखा हंसने लगे गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलता शंकर जी हंसे और कुशलता पूछी कि सती जी कुशलता है सती जी ने कहा आप कुशलता क्यों पूछ रहे हैं कहा कि जो भगवान की परीक्षा लेने जाए उसकी कुशलता में संदेह रहता है इसलिए हमने सोचा कि पूछ सती जी ने कहा कि मैं, मैं तो कुशलता से हूं तो लीन परीक्षा कवन विधि कहा सत्य सब बात परीक्षा ली कैसे सो विधि बताओ सती जी बोली कछु न परीक्षा लीन गुसाई की प्रणाम तुम्हारे ही ना बस आपकी तरह हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया हमने कोई परीक्षा नहीं दी अब सती जी कह रहे हैं कि आपकी तरह प्रणाम किया अब शंकर जी लगे सोचने के हमारी तरह तो यह प्रणाम है नहीं क्योंकि हमने तो तब प्रणाम किया था और सती जी को हमारे तरह ही प्रणाम करना था तो वहीं से कर लेती पर यह कह रही है कि अब किया है प्रणाम अब तब शंकर देखे धरी ध्यान तब शंकर देखे धर ध्याना तब शंकर देव उधरि ध्याना तब शंकर देख सती जोखीन चरित्र सब ज्ञान ज्ञान तब शंकर शंकर जी ने ध्यान में देखा सारा चरित्र जानते सती जो की नरित्र सब जाना अब शंकर जी बड़े असमंजस में कि क्या करें परम पुनीत न परम पवित्र हैं त्याग नहीं कर सकता और किए प्रेम बड़ पाप प्रेम करता हूं तो पाप होगा प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप और तब भगवान शंकर राम जी का स्मरण करते दे कि मैं क्या करूं सुमिरत राम राम जी का स्मरण किया तो हृदय में एक भाव आ गया यही तन सती भेंट मुहे नाही शिव संकल्प की न मन माही राम जी का स्मरण करके मन ही मन संकल्प कर लिया कि सती जी के प्रति पत्नी बुद्धि नहीं रखूंगा मात्र तो बुद्धि रखूंगा और यह शंकर जी का फैसला है और ऐसा निर्णय करके भी शांत हो जाते हैं और राम जी भी कहते हैं शिव समको रघुपति व्रत धारी बिनु अघत जी सतीय सिनाय बिनु छल विश्वनाथ विश्वनाथ नाथ पद ने राम भगत कर लक्षण जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय शिया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 िया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय सिराम जय राम जय जय राम जय शिया जय जय राम जय सियाराम जय जै जय सियाराम राम जय सियाराम राम जय जय श राम अशरण शरण दया के धाम दया के धाम मुझे भरोसा सा आपका राम मुझे आप करा करुणा कर अपना नोरा करुणा कर अपना नोरा अपना दास बना बनानो रास बनानो रा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 जय जय सियारा, श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पत हर हर महादेव